और संस्कार का लक्षण क्या हुआ था सामान्य गुण गुण व्याप्य तो जाति मत्व ये जातिमान संस्कार जातिमत्वम संस्कार संस्कार का लक्षण और वेग का लक्षण अलग हुआ स्पष्ट है ना तो संस्कार का लक्षण संस्कार में जाना चाहिए बैग का लक्षण बैग में जाएगा और संस्कार का जो लक्षण होगा वो बैग में भी जाना चाहिए कहीं जाएगा संस्कार का लक्षण बैग में जाएगा और बैग में जाकर के अन्यत्र भी चला जाएगा क्योंकि संस्कार तीन है क्योंकि बैग का लक्षण बैग में जाएगा ना अन्यत्र चला जाएगा ये अंतर है संस्कार का लक्षण कल हम लोग जो बना रहे थे वो संस्कार में जाएगा संस्कार में तीन है इसलिए तीनों में जाएगा बेग का लक्षण केवल बेग में जाएगा अच्छा आगे स्थिति स्थापक स्थिति स्थापक का लक्षण देखे थे स्थिति मात्र समवेता संस्कार तो व्याप्य जाति मतव अच्छा उसमें संस्कारत्व व्याप्य जाति था तो जाति का अन्वय हो गया संस्कारत्व व्याप्य के साथ और ये पृथ्वी मात्र समवे तो इसका अन्वय किसके साथ होगा जाति मान, जाति मान, जाति मान जाति के साथ पृथ्वी मात्र समवेत्व तो हो संस्कारत्व व्याप्य जाति मान हो ऐसा जो होगा उसको स्थिति स्थापक कहेंगे आगे गंधत्व आदाय पाठ संशोधन करना है थोड़ा गंधत्वम आदाय गंधवत्व है ना वह कट जाएगा गंधत्वम आदाय गंधे अति व्याप्ति ते आपका पुस्तक में संशोधन हुआ होगा ना गंधत्व आदाय ना गंधवत्व आदाय है हाँ। गंधत्म हंधत्वम आदाय गंधे अति व्याप्ति अभी आप लक्षण कर दिए पृथ्वी मात्र समवेत और संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम अभी आप नहीं कहेंगे संस्कारत्व व्याप्य इतना नहीं कहेंगे लक्षण कितना बच जाएगा जाति मत्वम भी रहेगा खाली आप संस्कार व्याप्य हटा दिए ना तो पृथ्वी मात्र समवेत और जाति मत्वम अर्थात तो पृथ्वी मात्र समवेत होना चाहिए और जातिमान होना चाहिए जो होगा वो स्थिति स्थापक होगा अभी पृथ्वी मात्र समवेत और जाति मान गंधत्व तो एक जाति है गंधत्व तो जातिमान कौन होगा गंध और ये गंध पृथ्वी मात्र समवेत है तो पृथ्वी मात्र समवेत हुआ और जाति मान हुआ कौन हुआ गंध तो गंधत्व तो तो में आदाय गंधत्व जाति में गंध में अतिव्याप्ति हो गया स्थिति स्थापक का लक्षण कर रहे थे चला गया गंध में तो इसलिए संस्कार तो व्याप्य जातिमान कहना पड़ेगा खाली जातिमान कहने से नहीं होगा अच्छा अभी भावनात्म आदाय भावना वारणा पृथ्वी समवेत पृथ्वी समवेत नहीं कहेंगे कितना लक्षण होगा जातिमान संस्कार तो व्याप्य जातिमान स्थिति स्थापक है तो संस्कारत्व तो व्याप्य जाति मान भावना है yes. संस्कारत्व तो व्याप्य जाति कितने जाति होंगे तीन।, तीन क्या क्या तो तो तो तो तो संस्कार जाति भावनात्व स्थापक तो संस्कारत्व व्याप्य जो जाति है वो जाति मान भावना हो जाएगा संस्कारत्व व्याप्य जाति कहने से वहां जाति जाति लेंगे अर्थात यत्र भावनात्वम तत्र संस्कारत्व रहेगा तो संस्कारत्व का व्याप्य जाति हो गया भावनात्व तो? भावनात्व तो वन हो जाएगा ये भावना तो कहते हैं भावनात्वम आदाय भावना वारणा भावना में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए पृथ्वी समवेत अगर हम खाली संस्कारत्व व्याप्य जाति मान कहेंगे तो, तो भावना में चला गया पृथ्वी समवेत कहने से नहीं जाएगा क्योंकि भावना पृथ्वी समवेत नहीं, नहीं।, नहीं है भावना जो है वो कहाँ समवेता आत्मसमवे आत्मा। आत्मा तो पृथ्वी समवेत कहने से वो वारण हो जाएगा अच्छा आगे कहते हैं स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व रूप रूप जाती इति अर्थात जाति नहीं कहेंगे बाकी सब कह देंगे पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य वहां जाति नहीं कहेंगे संस्कार फिर क्या लेंगे कहते हैं कोई धर्म ले लीजिए, जाति नहीं लेंगे कोई धर्म ले लेंगे तो पृथ्वी मात्र समवेत तो संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्वम ऐसा लक्षण करेंगे जाति पदों को हटा दिए तो अभी यहाँ पंक्ति दिया है स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व आदाय रूप में अति हो जाएगी पहले हम लोग समझने के लिए लेंगे स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्व आदाय वेगे अति व्याप्ति वारणाय इस प्रकार की पहले समझेंगे स्थिति तो, स्थापक वेग अन्यतरत्व तो इसको लेकर के अर्थात तो जाति नहीं कहेंगे तो धर्म लेंगे धर्म क्या धर्म लेंगे स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्वम ये के धर्म है ये जाति नहीं है कि जो अन्य तरत् में ये क्या पदार्थ है जैसे कहेंगे कि ये घट पट ये दो हो गए और उससे भिन्न कौन होगा घटोपट से भिन्न पूरा जगत हो जाएगा ये दो को छोड़ के बाकी पूरा जगत भिन्न हो गया तो घटोपट को तद शब्द से लेंगे तो तद भिन्न पूरा जगत हो गया तद भिन्न भिन्न कौन होगा घटपट होगा अभी घटपट में तद भिन्न भेद आएगा घटपट तद भिन्न भिन्न हुआ तो इसमें तद तो भिन्न भेद आया आया ये जो घटपट में तद भिन्न भेद आया ये ही हो गया अन्य तरत्वम क्योंकि घटपट ये अन्य या तो घट या तो पट अन्य कहते हैं इसमें अन्य रहेगा घट में अन्यतरत्वम रहेगा पट में अन्य रहेगा अभी घट में तद भिन्न भेद रहेगा पट में भी तद भिन्न भेद रहेगा तो, अन्यतर तो तुम ये अन्यतरोम है तद भिन्न भेद तो ये भेद भाव पदार्थ है अभाव पदार्थ है तो ये जो अन्य तरत्तम पदार्थ हुआ ये एक अभाव पदार्थ हुआ ये कोई जाति नहीं होगा अन्य तरत्व कहे अन्यतमत्व कहे ये एक अभाव पदार्थ हो जाता है तो ये कोई जाति नहीं होगा इसलिए कहते हैं ये एक अलग धर्म आप अगर जाति नहीं देंगे तो ये धर्म को ले लेगा ये एक धर्म है अभाव एक धर्म हो सकता है ये एक धर्म हुआ अब स्थिति स्थापक वेग अन्य रूप के स्थान पर वेग लेंगे तो लेने से आधा कहते हैं कि वेग में अतिव्याप्ति हो जाएगा पहले इसको समझेंगे फिर आगे रूप को जाएंगे स्थिति स्थापक वेग अन्य ये कहाँ रहेगा घट पट अन्यतर तुम रहेगा घट में रहेगा अथवा पट में रहेगा इसी प्रकार की स्थिति स्थापक रूप स्थिति स्थापक वेग अन्यतर तुम कहां रहेगा स्थिति स्थापक में रहेगा वेग में मिलकर के दोनों में नहीं दोनों में अलग अलग अन्यतरत्वम, तुम अन्यतर कहने से दोनों में से कोई है अभी स्थिति स्थापक वेग अन्यतर ये स्थिति स्थापक में भी रहेगा और वेग में भी रहेगा तो अभी देख लीजिए जो ये जो जाति हटा करके धर्म ले लेंगे और धर्म से स्थिति स्थापक वेग अन्यतरत्व धर्म को ले लेंगे देखिए आपका लक्षण पूरा घट जाता है क्या देखिए ये जो स्थिति स्थापक वेग अन्य तरत्व स्थिति स्थापक में रहेगा और वेग में रहेगा तो ये जो स्थिति स्थापक और वेग हो गए ये पृथ्वी मात्र समवेत वेग से पृथ्वी वेग लेंगे सारे पांचों वेग नहीं पृथ्वी वेगो को लेंगे तो होने से ये पृथ्वी मात्र समवेत हो जाएगा स्थिति स्थापक अथवा वेग पृथ्वी मात्र समवेत हो गया और संस्कारत्व तो व्याप्य धर्म हो गया जहाँ स्थिति स्थापक वेग अन्यत्व रहेगा कहा रहेगा नुँ। रहेगा कहा रहेगा वेग में रहेगा वो दोनों स्थान पर संस्कारत्व तो रहेगा रहेगा तो संस्कारत्व व्याप्य हो गया स्थिति स्थापक वेग और स्थिति स्थापक वेग अन्य कौन होगा वेग होगा तो अभी हमारा हो गया संस्कारत्व व्याप्य धर्मवान संस्कारत्व व्याप्य धर्मवान कौन कौन हो गए वेग ये दोनों पृथ्वी मात्र समवेत भी हुए से बेग से पृथ्वी वेग रहे हैं पृथ्वी मात्र समवेत हो रहे हैं तो पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य धर्मवान कौन कौन हो गए बेग तो इसमें कोई दोष हुआ हम लक्षण क्या कर रहे थे किसका गया गया स्थिति स्थापक में नहीं गया किन्तु बैग में गया तो बेग में अति व्याप्ति हुआ तो इसी को कहते हैं स्थिति स्थापक वेग अन्य तरह तुम आदाय वेग जाति मात्र में में में अभी पृथ्वी बैगो को लेंगे यहाँ पृथ्वी मात्र कहने से जो स्थापको बेगो ये जो स्थिति स्थापक बेग अन्यतर तुम ये बेग से पृथ्वी बेगो को लेंगे तो अभी घटेगा पंक्ति क्योंकि नहीं तो मात्र कह देने से तो बैग ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप पृथ्वी मात्र समवेत तो करेंगे स्थिति स्थापक वेग अन्यत्व तो ये पृथ्वी मात्र समवेत तो नहीं होगा मतलब घटेगा नहीं इसलिए पृथ्वी वेग को ही लेना पड़ेगा क्योंकि आगे जो रूप ले रहे हैं स्थिति स्थापक का रूप जो पंक्ति दिया है वो भी पृथ्वी मात्र रूप लेना पड़ेगा नहीं तो रूप कहा पृथ्वी मात्र समवेत तो होगा वो तो अन्यत्र भी जाएगा इसलिए वहां भी पृथ्वी रूप लेना पड़ेगा मातृ पद की अर्थात ये पंक्ति को घटाने के लिए मात्र पद का अर्थात है कि इतना उसका आवश्यकता यहाँ नहीं है वो तो दिया है मुख्य लक्षण घटाने के लिए अच्छा अभी स्थिति स्थापक वेग अन्य तरत्व को लेकर के वेग में अति व्याप्ति हो गया और ये जो स्थिति स्थापक और वेग ये दोनों हुए ये संस्कारत्व का साक्षात व्याप्य है साक्षात व्याप्य अर्थात यत्र यत्र तत्र तत्र यात्रा स्थिति स्थापकत्व तत्र संस्कारत्व यम तत्र संस्कारत्व ये तो घट जाएगा तो अभी किंतु यहाँ पंक्ति ये क्या हो गया अभी संस्कारत्व का साक्षात व्याप्य हो गया है आपका पंक्ति है संस्कारत्व व्याप्य धर्मवत्व संस्कारत्व का व्याप्य लेने से स्थिति स्थापक वेग अन्यतरो संस्कारत्व का व्याप्य है पूरा पूरा व्याप्य है तो ये हम इसको पहले इसलिए विचार किए कि ये दृष्टान्त जिसमें साक्षात व्याप्य है साक्षात साक्षात्ता पूरा पूरा व्याप्य है किंतु पंक्ति दिया है स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व स्थिति स्थापक रूप अन्यतरो कहाँ कहाँ रहेगा रूप में स्थिति तो स्थापक में रूप में ये दोनों में संस्कारत्व रहेगा रूप में, में नहीं रहेगा इसलिए आप जो पंक्ति कहे है की संस्कारत्व व्याप्य धर्म तो संस्कारत्व व्याप्य धर्म स्थिति स्थापक रूप अन्य हो जाएगा स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व कहा रहेगा रूप में वो दोनों में संस्कारत्व रहेगा नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं रहेगा तो इसलिए यत्र यत्र स्थितिस्थापक रूप अन्यतरत्व तत्र तत्र संस्कारत्व यह घटेगा नहीं घटेगा इसलिए संस्कारत्व का व्यापी तो स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व नहीं हुआ नहीं होने से स्थिति स्थापक रूप और अन्यतरोम लेने से भी ये लक्षण तो उसमें जाएगा ही नहीं कोई दोष नहीं है आप क्या अभी दिखा रहे हैं कि लक्षण में दोष हो गया ये लक्षण तो स्थिति स्थापक रूप अन्य तो लेने से वो तो जाएगा ही नहीं लक्षण फिर दोष कहाँ है तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ संस्कार तो व्याप्य का अर्थ तो कहेंगे न्यून आवृत्ति साक्षात व्याप्य नहीं है न्यून आवृत्ति व्याप्य उसको कह देंगे जो कम स्थान पर रहे थोड़ा अधिक कहीं भी रह गया किन्तु तो इससे थोड़ा कम स्थान पर रहे तो संस्कार तो तीन में रहेगा और ये जो स्थिति स्थापक रूप अन्य तरह तो हो गया ये स्थिति स्थापक में रहा और वेग भावना में रहा क्या ये नहीं रहा और थोड़ा रूप में रह गया रह जाने से भी इसको न्यून न्यूनवृत्ति कहा जाएगा थोड़ा तो रूप में रहा कितना रूप है कि फिर भी इसको थोड़ा कम मान लेंगे अर्थात तो वो जहाँ रहता है ये एक जगह पर नहीं रहता है तो नहीं रहने पर इसको न्यूनवृत्ति मान लिया गया ये न्यूनवृत्ति के लिए और एक लक्षण देंगे जो लक्षण के लिए थोड़ा ये बोर्ड की आवश्यकता है कल देखेंगे कैसे हाँ अब स्थिति स्थापक रूप अन्य को कर लेकर के रूप में अतिव्याप्ति हो जाता है कैसे अभी घटाएंगे तो ये जो स्थिति स्थापक रूप अन्य अतिव्याप्ति अतिव रूप में अतिव्याप्ति हो जाएगा अतिव्याप्ति अर्थात स्थिति स्थापक में लक्षण जाएगा जाकर के अन्यत्र चला जाएगा जैसे हम स्थिति स्थापक व्यय अन्य कर रहे थे स्थिति स्थापकों में गया लक्षण गया और व्यगो में चला गया इसी प्रकार यहां स्थिति स्थापक में जाएगा जा करके रूपों में भी चला जाएगा yeah, यहां व्याप्य का अर्थ कह देंगे न्यून न्यून अर्थात व्याप्य का था था अर्थ व्याप्य शब्द हटा करके कर देंगे न्यूनवृत्ति अर्थात व्याप्य का अर्थ हो तो जाएगा न्यूनवृत्ति तब संस्कारत्व न्यूनवृत्ति हो जाएगा स्थिति स्थापक रूप अन्यत्व वो व्याप्य नहीं है ना न्यून वृत्ति यत्र यत्र व्याप्य व्यापक में घटेगा न्यून में व्याप्य व्यापक बात नहीं है रहता है जहाँ स्थिति स्थापक रूप और अन्य तरत्व तो रहेगा स्थिति स्थापक में रूप में रहेगा दोनों में और स्थिति स्थापक में संस्कारत्व तो रहेगा रहेगा और स्थिति स्थापक का वेग भावना और दो अधिक में रहेगा तो संस्कारत्व तो अधिक स्थान पर रहा और जो स्थिति स्थापक का रूप अन्य तरत्व हुआ ये कम स्थान पर रहा वो केवल स्थिति स्थापक में रहा और थोड़ा रूप में रह गया किन्तु वो तो तीन में रहता है ना इसलिए अधिक है ये न्यून है ये एक में रहता है बाकी में थोड़ा रह गया इस प्रकार के विचार दो मान लेने से कहेंगे दो का रूप के अनंत अंदर तो अनंत है फिर दो कैसे कहेंगे उस प्रकार की नहीं अर्थात तो वो अधिक देश में रहा ये कम देश में रहा वो तीन में रहा ये एक में रहा कहाँ रहा कहने स्थिति स्थापक में रहा रूप में भी रह गया क्या थोड़ा रह गया अर्थात तो उसका महत्व नहीं लेकर के तभी न्यूनवृत्ति कहा जाएगा नहीं तो साक्षात व्यापक हो जाएगा तो फिर यह कहने का क्या जरूरत है न्यूनवृत्ति का नहीं है साक्षात व्यापक न्यून ये ये है और तीन में ये दो में न्यून हुआ ये दो में रहता है स्थिति स्थापक रूप और दो में रहता है संस्कार तो कितने में रहेगा ये न्यून हो गया इस प्रकार की मान लीजिए तो ठीक है का क्या थी हाँ रूपा यहाँ पृथ्वी मात्र रूप ले क्योंकि आपका आगे लक्षण है ना पृथ्वी मात्र समवेत तो। इसलिए पृथ्वी रूप में लेना पड़ेगा जैसे बैग में भी हम पृथ्वी बैग कर लिए क्योंकि लक्षण का दोनों अंश घटना है ना अभी तो हम केवल संस्कारोत्व का विचार कर रहे हैं आगे और पृथ्वी मात्र संवेत है ना वो भी घटना चाहिए अभी देखिए आप आगे मत चलिए जितना कह रहे हैं उतना पहले देखिये संस्कारत्व व्याप्य व्याप्य का अर्थ हो गया न्यून वृत्ति जाति का अर्थ हो गया धर्म तो संस्कारत्व न्यून वृत्ति धर्मवान संस्कारत्व वृत्ति धर्मवान स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व ये हो गया संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म पहले यहां तक स्पष्ट हुआ स्थिति स्थापक रूप अन्य ये धर्म अब कहा चले जाते हैं स्थिति स्थापक रूप अन्य रूप अर्थात रूप ये स्वरूप कहाँ गए और अगर स्थिति स्थापक स्वरूप कह देंगे तो फिर अन्य तरत्व अन्य दो में रहेगा ना अच्छा एक हो जाने से कैसे घटेगा स्थिति तो, स्थापक रूप अन्यतरतम स्थिति स्थापक में रहेगा और रूपों में रहेगा दो में रहेगा रूप किसका रूप लेना है वो बाद में देखेंगे अभी स्थिति स्थापक रूप अन्यतरोम ये धर्म और ये संस्कारत्व का न्यूनोवृत्ति हुआ संस्कारत्व का न्यूनोवृत्ति क्यों हुआ संस्कारत्व तीन में रहा ये दो में रहा न्यूनोवृत्ति ये न्यूनोवृत्ति के लिए और एक लक्षण बनाएंगे जो लक्षण घट जाने से कह देंगे ये न्यूनोवृत्ति है तो आपका ये प्रश्न और नहीं रहेगा ये न्यून कैसा हुआ वो लक्षण घटाने के लिए थोड़ा बोर्ड चाहिए तो कल तैयार करके रखेंगे और उसको विचार करके बता देंगे अभी जानिए कि वो अधिक है ये न्यून है अभी संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान कौन कौन हो जाएंगे रूप संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म कौन हुआ रूपा। ने ने, धर्म वो धर्म कौन है संस्कारत्व का न्यूनवृत्ति धर्म कौन है अन्यतरत्व अन्यतर ये संस्कारत्व का न्यूनवृत्ति धर्म है ये स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये क्या हुआ अभी किसका तो पूरा कहिए स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व धर्म ये क्या हुआ संस्कारत्व का नहीं, संस्कार संस्कार का, संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म कौन हुआ स्थिति स्थापक रूप अन्यत्व में क्या हुआ पंक्ति कहिए हिंदी में नहीं का नहीं संस्कारत्व न्यूनवृत्ति आगे और क्या पद है वो तो है वो पदार्थ संस्कारत्व न्यूनवृत्ति ये है क्या चीज है जाति है धर्म है तो स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये क्या हुआ पूरा बोलिए स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व ये धर्म हो संस्कार क्या हुआ क्या हुआ कौन हुआ नहीं इसलिए पांच बार बोलवा रहे तो ये याद नहीं कौन हुआ कौन हुआ अन्य स्थिति स्थापक रूप अन्यतरतम ये क्या पदार्थ है धर्म है ये क्या धर्म है इसका क्या विशेषण है संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म।, धर्म कौन हुआ तो ना ना। हाँ यहाँ तक अभी स्पष्ट हुआ अभी संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म जो स्थितिस्थापक रूप अन्यतरत्व हो गया ये कहाँ कहाँ रहेगा स्थिति स्थापक रूप में रहेगा अभी हमारा ये लक्षण इतना घट गया कि संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्म हो गए स्थिति स्थापक और रूप ये दोनों हो गए तो न्यूनवृत्ति जो सं... ये दोनों हो गए ये दोनों भी पृथ्वी मात्र समवेत भी होना चाहिए जो संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान होंगे कौन कौन हुए अभी धर्मवान रूप ये दोनों पृथ्वी मात्र समवेत भी होना चाहिए तो पृथ्वी मात्र स्वे तो स्थिति स्थापक है किंतु रूप तो नहीं हो रहा है इसलिए कहेंगे यहाँ रूप से भी तो पृथ्वी मात्र रूप लेना है तभी पृथ्वी मात्र घटेगा तो ये जो आप दिया है ना आगे स्थिति स्थापक रूप अन्यतरोत्व स्थिति स्थापक पृथ्वी रूप अन्यतरोत्व इस प्रकार करना है पहले भी जब बेग में घटा रहे थे तो भी स्थिति स्थापक पृथ्वी वैग अन्यतरोत्व लेना है नहीं तो मात्र पदों को लेकर के वो लक्षण घटा नहीं पाएंगे इसमें हाँ वो पृथ्वी मात्र का ही रूप लेना पड़ेगा तो बैग में भी जैसा पृथ्वी बैग लिए यहाँ भी नहीं तो ये लक्षण वहाँ समन्वय नहीं कर पाएंगे। तो अभी हुआ कि स्थिति स्थापक और रूप ये दोनों पृथ्वी मात्र समवयत हुए और संस्कारत्व न्यूनवृत्ति धर्मवान भी हुए कौन कौन हुए रूप तो स्थिति स्थापक रूप दोनों में हमारा ये लक्षण चला गया लक्षण पूरा क्या हुआ तो तो संस्कार तो संशोधित लक्षण क्या हो गया न्यून वृत्ति धर्मवत्व ये हमारा लक्षण हो गया ये कहाँ कहाँ गया रूप में गया तो लक्ष्य में गया लक्ष्य में गया और अलक्ष्य में भी गया कौन अलक्ष्य रूप रूपों में अति व्यक्ति हो गया तो इसको वारण करने के लिए आपको ये जाति कहना पड़ेगा जाति कहने से आप ये धर्म को नहीं ले पाएंगे एक बार अच्छा जाति कहने से ये जो आप जिसको अभी ले लिए जाति नहीं कहने से आप अभी वहाँ धर्म शब्द से किसको ले लिए स्थिति स्थापक रूप अन्यत्व को ले लिए अगर आप जाति कह देंगे इसको नहीं ले पाएंगे ये जाति नहीं है ये अभाव पदार्थ है भेद है तद भिन्न भेद ये अभाव पदार्थ है तो जाति कहने से इसको नहीं ले पाएंगे तो इसको नहीं ले पाएंगे तो फिर रूपों में अतिव्याप्ति नहीं दिखा पाएंगे लक्ष्मण समन्वय हो जाएगा अच्छा स्थिति सर इसको ये महाराष्ट्र अभी कहने का समय में ये न्यूनवृत्ति इसका लक्षण घटा करके बताए थे ना इस बार नहीं कहे अच्छा नहीं तो ठीक है इसको कल देखेंगे बोर्ड और रूम लॉक क्या है क्या खुला है तो देखिए तो और बोर्ड होगा तो हो जाएगा नहीं आती ना धर्म कहने से भी जाति भी एक धर्म हो सकता है किंतु तो आप अन्य किसी को भी ले जा सकते हैं जैसे आप द्रव्य कहेंगे आप पृथ्वी को ले सकते हैं जल को भी ले जा सकते हैं किंतु तो अगर पृथ्वी कहेंगे तो पृथ्वी मात्र होगा ठीक है नहीं है तो रहने दीजिए और कल देखेंगे फिर है नहीं है फिर जाने दीजिए जाने दीजिए वो ऊपर में रख दिए होंगे फिर ऊपर में रख दिए होंगे देखेंगे कल अच्छा ठीक अच्छा। है तो चलते हैं देखते हैं ये द्रव्यत्व का व्याप्य पृथ्वी जल अन्यतरत्व तो होगा पृथ्वी जल अन्य पृथ्वी जल अन्य तरत्व कहां कहां रहेगा पृथ्वी जल अन्य तरत्व कहां कहां रहेगा पृथ्वी और जल में ये दोनों में द्रव्य तो रहेगा द्रव्य तो रह जाएगा तो अभी पृथ्वी जल अन्य और द्रव्यत्वम ये दोनों समानाधिकरण होंगे कहा होंगे पृथ्वी जल अन्य और द्रव्यम पृथ्वी रजल में पृथ्वी जल अन्य तो रहेगा द्रव्यत्व रहेगा अभी पृथ्वी जल को लेकर के द्रव्यत्व का समानाधिकरण पृथ्वी जल अन्य तो में आएगा पृथ्वी और जल में मान लीजिए पृथ्वी लिए पृथ्वी में पृथ्वी जल जल्व तो रहा और उसमें रहा अभी पृथ्वी जल अन्य तो में द्रव्यत्व का सामान अधिकरण्य आया एक ही अधिकरण में दो रहे पृथ्वी में रहे तो अभी पृथ्वी जल अन्य तो में द्रव्यत्व का सामान आया किसका सामान द्रव्य का सामानिकरण किस में आया पृथ्वी चलो अन्य तरत्व में कहा दिखाए सामानाधिकरण अधिकरण दिखाना पड़ेगा ना पृथ्वी में दिखाए तो पृथ्वी में दोनों चीज रह गये तो सामान अधिकरण आ गया पृथ्वी में दोनों चीज कौन कौन रहे अन्य तरत्व तो होने से पृथ्वी जलो अन्य तरत्व में द्रव्य का का सामानाधिकरण आया आया द्रव्य को अभी हम स्व पद से ले लेंगे हो जाएगा अभी पृथ्वी जल अन्य तरत्व में क्या आया स्व अभी ये जो पृथ्वी में पृथ्वी जलो अन्य तत्व रहा और द्रव्य भी रहा तो ये दोनों समानाधिकरण हुए तो ये दोनों अर्थात द्रव्यत्व और पृथ्वी जलो ये दोनों समानाधिकरण हुए इसमें क्या धर्म रहेगा अगर स्वयं करेंगे तो समानाधिकरण्यम अभी द्रव्यत्व में समान अधिकरण्य आया किसका किसका आएगा पृथ्वी जल अन्य तरत्व का और पृथ्वी जल अन्य तरत्व में किसका सामान अधिकरण नहीं आएगा द्रव्यत्व तो द्रव्य तो द्रव्य तो सामान अधिकरण्य अधिकरण किसको दिखा रहे हैं तो, तो पृथ्वी तो का तो पृथ्वी अधिकरण में पृथ्वी जल अन्य तरत्व में द्रव्यत्व का सामान अधिकरण नहीं आया द्रव्य को स्व पद से लेंगे अभी पृथ्वी जल अन्य में क्या आया स्व सामानाधिकरण्यम आप स्वाय कर सकते हैं अगर त्व करेंगे तो स्व समानाधिकरण कहेंगे अधिक स्वयं करके व्यवहार करते हैं तो पृथ्वी जल अन्य में क्या आया स्व स्वसमानाधिकरण्यम अभी यहाँ पृथ्वी जल ये दोनों में पृथ्वी जल अन्य रहा और एक मान लीजिए कि वायु अभी वो वायु में पृथ्वी जल ये दोनों का भेद रहेगा रहेगा तो पृथ्वी जल भेद कहाँ रहा वायु में वहां द्रव्य तो भी रहेगा रहेगा तो द्रव्य तो का समानाधिकरण एक भेद हो गया हो गया किसका भेद है वो पृथ्वी जल भेद तो अभी द्रव्य तो को हम से ले रहे तो स्व समानाधिकरण एक भेद हुआ स्वानधिकरण कौन हुआ भेद किसका भेद पृथ्वी जल भेद तभी स्व समानधिकरण भेद क्या कहेंगे करण भेद स्व पद से किसका ले रहे हैं द्रव्य तो का। और स्व समानाधिकरण भेद ये क्या भेद है किसका भेद है पृथ्वी जल तो स्व समानाधिकरण पृथ्वी जल भेद हो गया ये अधिकरण किसको दिखा रहे हैं अभी वायु को वायु को तो स्व समानाधिकरण भेद ये हो गया पृथ्वी जल भेद ये भेद का प्रतियोगी कौन है किसका भेद तो सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगी कौन होंगे पृथ्वी जल क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे न ना, ना क्या हो जाएंगे पूरा कहेंगे कौन कौन हो गए पृथ्वी जल पृथ्वी जल क्या हो गए जितना हमारा रट जाएगा उतना हमारा बुद्धि को थकान कम होगा अगर हमको रटे नहीं है बुद्धि को हर बार एकदम अंदर में घुस करके निकालना पड़ेगा बुद्धि थक जाएगी जितना हम ये पंक्ति रटते हैं उतना हमको कष्ट कम होता है अभी स्व समानाधिकरण भेद प्रतियोगी हो गया पृथ्वी जल अच्छा तो अच्छा अच्छा तो पृथ्वी जल अन्य तरह लेंगे पृथ्वी जल भेद नहीं लेंगे पृथ्वी जल अन्य तरह भेद पृथ्वी जल अन्य तरह के नहीं सही या तो पृथ्वी और जल हम दोनों को पृथ्वी जल दोनों का भेद ले लेते थे पृथ्वी जल अन्यतर भेद क्योंकि पृथ्वी का भेद वायु में रहेगा जल का भेद भी वायु में रहेगा इसलिए पृथ्वी जल अन्यतर भेद तो स्व समानधिकरण भेद हो जाएगा पृथ्वी जल अन्यतर भेद तो पृथ्वी जल अन्यतर भेद स्व तो समानधिकरण भेद हो गया पृथ्वी जल अन्यतर भेद तो अभी पृथ्वी जल अन्यतर भेद ये किसका भेद हुआ पृथ्वी जल सो समानाधिकरण भेद ये किसका भेद हुआ अभी पृथ्वी जल अन्यतर का या तो पृथ्वी का या तो जल का मिलाकर कहते पृथ्वी जल भेद सो समानाधिकरण भेद हो गया पृथ्वी जल अन्यतर भेद ये भेद का प्रतियोगी कौन हो जाएगा क्या होगा भेद प्रतियोगी कौन होगा पृथ्वी जल अन्यतर जो पृथ्वी जल अन्यतर हो गया ये सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगी हुआ तो सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगी कौन हुआ पृथ्वी जल अन्यतर क्या हुआ भेद प्रतियोगी अभी सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगी हो गया पृथ्वी जल अन्यतर अभी ये प्रतियोगिता अवच्छेद सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगी गया पृथ्वी जल अन्य विश्व समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता किसमें रहेगा पृथ्वी पृथ्वी अन्य तरह में कैसे जाएगा अभी भेद प्रतियोगी कौन हुआ अन्य तरह तो प्रतियोगिता किसमें रह जाएगा प्रतियोगी में रहेगा अन्य तरह में रहेगा तभी पृथ्वी जरो में क्या रहेगा स्व समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता किस में रहेगा पृथ्वी जलो अन्यतरो में अभी पृथ्वी जल अन्यतरो में रहेगा प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता का अवच्छेद क्या होगा पृथ्वी जलो अन्य तरत्व में प्रतियोगिता का अवच्छेद हो जाएगा तो पृथ्वी जलो अन्य तरह तुम ये हो गया प्रतियोगिता का अवच्छेद का पूरा पंक्ति कह पाएंगे सो प्रतियोगिता स्वयोग अवच्छेद का अवच्छे क्या हुआ सो समानाधिकरण अवच्छेद का आप बोलिए स्व समान प्रतियोगिता अवच्छेद बोले समानाधिकरण है अवच्छेद का कौन हुआ पृथ्वी जल तो पृथ्वी जल अन्यतरत्व क्या हुआ अब अवच्छेद का हुआ पृथ्वी जल अन्य तरत्व हो गया ये पृथ्वी जल अन्य तरत्व ये पृथ्वी जल अन्यतर पृथ्वी जल अन्य तरत्व ये सब अलग अलग पदार्थ होते हैं इसलिए तो का जहाँ उधर उधर लगाना छोड़ देना वो सब नहीं चलेगा अभी पृथ्वी जल अन्यतरत्व ये हो गया सो समानाधिकरण भेद प्रतियोगिता अवच्छेदक हो गया अभी पृथ्वी जल अन्यतरत्व में क्या आएगा अवच्छेदक अवच्छेदक अवच्छेदक तो आएगा तो क्या आएगा पूरा बोलिए क्यूँकि अवच्छेद को हो गया पृथ्वी जल अन्यतरत्वम तो इसमें आ जाएगा स्व समान अधिकरण भेद प्रतियोगिता अवच्छेद पृथ्वी जल अन्यतरत्व में आया और पहले पृथ्वी जल अन्यतरत्व में और एक चीज आया था जब हम पृथ्वी को लेकर के घटाए थे द्रव्य तो का समानाधिकरण है द्रव्य तो को स्व पद से ले रहे तो क्या आया था पहले द्रव्य तो को सो कहेंगे स्व साधिकरण्य आया था क्या आया था पहले स्व सामान अधिकरण्य अभी क्या आ गया, अभी, क्या आ गया? अभी ये पृथ्वी जल अन्यतरो उत्तम ये दो धर्म आया तो प्रथम को कह करके सती कहेंगे अब बोलिए तो क्या कहेंगे पूरा स्व भेदपत्म की तब छेद प्रमुख नित्य सती स्व स्व स्व स्व में बोलिए नित्य सती स्वनाधिकरण आप सामान अधिकरणीय और तो सब जिधर उधर लगा देते हैं बिल्कुल स्पष्ट स्व स्व कही है शामा, सामान भी कहेंगे और आगे तो भी लगा देंगे जहाँ जहाँ से करेंगे वहाँ तो आप तो पंचसंधि के आगे जाएंगे नहीं ये सब कठिन पड़ेगा इसलिए तो सामान कहेंगे तो और तो नहीं कहना है सब बोलिए स्व सामना स्व सामना भेद प्रतियोगिता प्रतिशेद अवच्छेद ये हो गया न्यून वृत्ति का लक्षण क्योंकि देखिए जहां ये पृथ्वी जल अन्यतरत्व रहेगा वहा स्व निश्चय रहेगा स्व का अर्थ हम द्रव्य तो ले रहे हैं तो जहाँ पृथ्वी जल रहेगा वहा द्रव्य तो रहेगा तो ये जो पृथ्वी जल अन्यतरो द्रव्य तो का न्यून हुआ किंतु यहाँ ये साक्षात व्यापी भी है जो व्याप्य होगा वो न्यूनवृत्ति होगा होगा तो इसलिए व्याप्य का अर्थ न्यूनवृत्ति अगर साक्षात व्याप्य है तो फिर न्यूनवृत्ति कहने का आवश्यक क्या है तो कहते हैं इसलिए न्यूनोवृत्ति को वहां ले करके घटा देते हैं जहाँ कि साक्षात व्याप्य नहीं है वहां न्यूनवृत्ति व्यवहार कर लेते हैं व्याप्य का अर्थ न्यूनोवृत्ति करेंगे अगर व्याप्य का अर्थ जहाँ साक्षात व्याप्य है वही करेंगे तो फिर न्यूनोवृत्ति वो है ही कहने का आवश्यक नहीं है तो वहाँ न्यूनोवृत्ति करेंगे तो ये हो गया कि साक्षात व्यापक स्थान पर न्यूनोवृत्ति करके दिखाए हो गया अभी ये न्यूनोवृत्ति का लक्षण क्या हुआ अब बोले तो शाह कहेंगे तो फिर तो भेद भेद स्व स्व स्व स्व समान समान समान समान अधिकरण अधिकरण अधिकरण बोलिएिता अर्थात जहाँ स्व रहता है वहाँ वो रहता है इसलिए समान अधिकरण नहीं हो गया और जहाँ स्व रहता है वहाँ ये इसका भेद रह जाता है तो इसका भेद रह जाता है अर्थात ये वो मतलब ये नहीं है वो तो इस प्रकार के होने से इसको कहा जाता है कि न्यूनोवृत्ति होगा क्या न्यूनवृत्ति अर्थात है कि जो साक्षात व्याप्य होगा वो न्यूनवृत्ति है है और ये दोनों न्यूनवृत्ति भी है है तो अगर साक्षात व्याप्य को ही लेना है तो फिर और न्यूनवृत्ति शब्द व्यवहार करने का क्या जरूरत है और व्याप्य का इसलिए कहते हैं कि न्यूनवृत्ति वहां व्यवहार करते हैं जहां साक्षात व्याप्य नहीं होता है किंतु थोड़ा कम स्थान पर रहता है और कम स्थान पर अगर रहेगा तो भी तो साक्षात व्याप्य हो जाएगा अगर पृथ्वीत्व तो और द्रव्यत्व तो और पृथ्वीत्व तो। ये तो न्यूनोवृत्ति है कहेंगे ऐसा ले लेंगे कि मतलब द्रव्यत्व और पृथ्वी और सामान्य अन्यतमत्व इस प्रकार के कह देंगे द्रव्य तो हाँ ठीक है तो इस प्रकार की अर्थात तो एक तो उसका व्याप्य है और दूसरा अंश है जो कि उसका व्याप्य नहीं है इस प्रकार के अर्थ में कहा जाएगा कि यह न्यूनवृत्ति है तो जैसे यहां कहते हैं कि ये संस्कारत्व और ये पृथ्वी रूप स्थिति स्थापक रूप और अन्यतरत्व अगर आप कहेंगे संस्कारत्व और स्थिति स्थापक वेग और अन्यतरत्व कहेंगे ये बिल्कुल साक्षात व्याप्य, व्याप्य हुआ ये साक्षात व्याप्य हो जाएगा जैसे हम द्रव्यत्व और ये पृथ्वी जल और कह दिए ये साक्षात व्याप्य हो गया किंतु जब हम संस्कारत्व के साथ स्थिति स्थापक रूप और कर देंगे कहेंगे ये और साक्षात व्याप्य नहीं हुआ साक्षात व्यापक नहीं होने से भी क्या अधिक वृत्ति हो जाएगा व्यापक हो जाएगा कहना नहीं होगा क्योंकि संस्कार तो रहता है वेग और इसमें भावना में वहां ये नहीं रहेगा इसलिए व्यापक तो नहीं होगा इसलिए न्यून वृत्ति कह दिया जाएगा जैसे हम साधन और व्यापक कहते हैं ये थोड़ा उसी प्रकार की है तो अर्थात तो जितना जागा पर वो रहेगा वो इतना जगह पर नहीं रहता है किन्तु थोड़ा कहीं अन्यत्र भी रह जाता है तभी न्यून कहा जाएगा न्यून अर्थात ये कम स्थान पर रहा जो पृथ्वी जल अन्यथा तो हम दिखाए वो तो साक्षात व्याप्य हुआ आ, तो क्या ये पृथ्वी जल कम स्थान पर रहा द्रव्य तो की अपेक्षा वहां तक हम लोग भावना अय स्थिति स्थापक रूप तो वहां तक हम गए नहीं ना अभी जो हम द्रव्य और पृथ्वी जल दिखाए ये साक्षात व्याप्य है न्यून भी है है तो ना ना, ना ये न्यूनोवृत्ति है किंतु गि ये न्यूनोवृत्ति साक्षात व्याप्य भी है साक्षात है ये न्यूनोवृत्ति नहीं कहते कि अन्यत्र दिखाया गया कि न्यूनोवृत्ति है जो की साक्षात व्याप्य नहीं है सारे न्यूनोवृत्ति साक्षात व्याप्य होंगे ऐसा नहीं है किन्तु जितने साक्षात व्यापी है सब तो न्यूनोवृत्ति होंगे ही होंगे हो जाएंगे अच्छा ऐसा जहाँ समव्याप्य कह देंगे वहां भी न्यूनोवृत्ति नहीं ले सकते हैं समव्यापी भी होता है ना जितने देश में व्यापक हो उतने देश में व्याप्य हो तो वहां भी आप न्यूनोवृत्ति नहीं कह पाएंगे वो भी थोड़ा अलग है इसलिए जहाँ न्यूनवृत्ति कहेंगे अर्थात वो साक्षात व्याप्य नहीं है ऐसा स्थान हमको जरूरत है न जैसे कहते हैं कि अभी संस्कारत्व और स्थिति स्थापक रूप अन्यत्व ये न्यूनवृत्ति का लक्षण है का लक्षण है। है जो जो पृथ्वी ये तो है। है। ये न्यून हो वाला ये न्यून भी है कम स्थान पर रहते हैं ये लक्षण भी घटाएगा इसमें, इसमें दो दुख... हाँ साक्षात व्यापी जो होगा वो न्यूनवृत्ति भी हो सकता है ना जो साक्षात व्यापी है उसको भी आप न्यूनवृत्ति कह सकते हैं है किंतु है। अभी हम न्यूनवृत्ति से अन्य पदार्थों भी तो को भी कह सकते हैं तो इसलिए साधारणतः न्यूनवृत्ति को साक्षात व्याप में व्यवहार नहीं किया जाता है हाँ नहीं ले रहे हैं नहीं ले रहे वही दिखाएंगे की संस्कार और स्थिति स्थापक रूप अन्य ये तो खाली हम घटा करके दिखा दिया कि हमको तो शब्दों का संस्कार हो जाए इसमें इसमें हो अभी जाएं? हम लोग दिखाएंगे की संस्कारत्व और स्थिति स्थापक रूप और अन्य तरत्व प्रश्न क्या है द्रण द्रण द्रण तो इसमें न्यूनोवृत्ति है।, है ये वो न्यूनोवृत्ति भी है नहीं है नहीं है वो हाँ हाँ हाँ अर्थात लक्षण यहाँ घट रहा है न्यूनवृत्ति का लक्षण ही घटा रहे ताकि हमको बुद्धि पहले ग्रहण हो जाए कि ऐसा ये लक्षण तो हो होता है इसलिए पहले उसको घटा करके दिखा देते हैं आगे दिखाएंगे की ऐसा स्थिति नहीं है वहाँ भी न्यूनोवृत्ति तो व्यवहार होगा यहाँ तो खाली होता संस्कार के लिए वायु को नहीं करके किसी भी आप आकाश को ले सकते हैं किसी को ले सकते हैं जहाँ द्रव्य तो रहेगा तो पृथ्वी इसका भेद है पृथ्वी का भेद है जल का भेद्वी है ना ना ना द्रव्यत्व का न्यूनोवृत्ति हो रहा है पृथ्वी जलो अन्यत द्रव्यत्व का न्यूनोवृत्ति हो रहा है वायु का साथ कोई बात नहीं ये वायु को लेकर के दिखाते हैं देखिए ये द्रव्य तो तो है किंतु ये दोनों नहीं है इसलिए न्यून हो गया इस प्रकार कह देते हैं न्यून कहेंगे कैसे ये है ये नहीं है जैसे अभ्यापक दिखाते हैं ना इसी प्रकार के न्यून दिखाते हैं पृथ्वी तो जलत तो नहीं है नहीं बायु में पृथ्वी तो जलतो अर्थात पृथ्वी जलो अन्यतः नहीं है हाँ ठीक है ठीक है शंकर शंकरचार्यं के